के ये कुछ तो कर यह शोक प्रकार से इमाम भजन से मेरा भजन करते हैं ये भक्त हैं भक्त जो प्रिय से युक्ति तो कर यह शोक प्रकार इमाम भजन से यह शोक प्रकार से मेरा भजन करते हैं लोगों इश्क़ इमाम करते हैं इतना नाम भजनां दियो राम नदाबनी बुद्धि योगां यो दंडिनाम व्यादी इश्क़ ततकुप्ता भजतापूर्वक दादा बुद्धिगे ततकुता सेवकामगम दादा सतत ृत्ता नाम सतत नाम है इस है कि सचा मूल परमात्मा में चित्त को लगाने वाले सदाम चित्त को लगाने वाले सदाम चित्त को लगाने वाले और प्रीति को भजन करने वाले जो सतत चित्त लगाने वाले हैं वो कैसे होते हैं चित्र लगाने वाले प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को कैसा भजन प्रीति पूर्वक है ना प्रेम ऐसी भजन होना चाहिए है ना परमात्मा के साथ साथ बहुत ही कष्ट होना चाहिए बहुत ही होना चाहिए से होनी चाहिए तो प्रीति पूर्वक भजन क्या कर सकते नाम करके तथा प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को तो समुद्ध योगम लगाऊंगी उस बुद्धि योग को देखा उस बुद्धि योग को भगवान बुद्धि देते हैं योग है। कर द्वारा वे मुझे देते हैं जित बुद्धि योग के द्वारा वे मेरा साक्षात्कार कर सकते है माम उपयान की मुझे थोड़ा मेरा साक्षात्ते है लगाएंगे सतत मित्र नाम का नाम नाम का कर है मेरे में चित्त लगाने वाले और यहाँ एक पद को जोड़ा है लोकनाष्णा और नृत्य हो गया सभी बाय से रहित सतत मेरे में चित्त लगाने वाले प्रीति पूर्वक भजन करने वाले सभी बारे रही थी मेरे में लगाने वाले गुण भजन करने वालों को मैं उस ज्ञान यूपी देता हूँ जिसके द्वारा वे मेरा साक्षात्कार करते, है। है करते हैं। मुझे प्राप्त होते हैं या मेरा साक्षात्कार करते हैं और देखेंगे यहाँ पर मित्र स्तरोपारेना नाम इस पदकार को भाषाकार में जोड़ा है भक्ताम का सत्यव माना नाम सेवा करने वालों को या भजन करने वालों को भक्त सेवाया न सेवा ऐसी है क्या अर्थित्वी के कारण से भजन करने वालों को अर्थित्व का मतलब क्या होता तो है क्या क्या मतलब इच्छा क्या इच्छा आदि के कारण क्या इच्छा आदि के कारण भजन करने वालों को ना ऐसा नहीं या कहते हैं क्यों प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को है नीतिपूर्वक भजन करने वालों को मतलब भजन का कारण क्या प्रेम जिससे प्रेम होता है उसी का भजन करता है भगवान को प्रेम करता है ठीक है शिक्षा के कारण नहीं प्रेम के कारण भजन कर रहा है मुझे भगवान अच्छा लगते है इसलिए भजन करता है और किसी इच्छा से नहीं प्रीति पूर्वकम यहाँ प्रति का स्नेह सत्यूर्कम करते मेरे भजन करने वालों को जड़ामी कर दे देता हूँ बुद्ध योगा बुद्ध योगा को बताते है बुद्धि का क्या है मत तत्व सम्यशनम मेरे तत्व को विषय करने वाला समय क्षण मेरे तत्व को विषय करने वाला परमात्मा जैसे सब सस्वरूप है अनु स्वरूप है, है जैसे है ना, और निर्वाधिक जैसे हैत्व को विषय करने वाला समय दर्शन काम से क्या लेना है यहाँ पर समय दर्शन सम्यक दर्शन मतलब समय दर्शन के साथ तो यदि बुद्धि होगा बस तय करना चाहता है बुद्धि गैस वाला क्या है है, तो उसके उसके साथ योग उसके साथ क्या योग का तो बुद्धि के योग्युद्धि योग उस बुद्धि योग को कौन सा बुद्धि योग एन है ना एन ऐसी लेना बुद्धि योग्य है समय दर्शन में क्षण तो जिस समय के दर्शन हुई बुद्धि योग से जिस समय दर्शन बुद्धि योग के द्वारा साक्षात्कार करता है आत्मुपेश आत्म रूप परमेश्वर का आत्मरूप परमेश्वर का आत्म प्रेम साक्षात्कार करता है आत्म रूप परमेश्वर को आत्म प्रेम जानता है लेते किस रूप में जानता है आत्म प्रेम अवधेगना वे कौन है जो की आत्म प्रेम जानते हैं या जिनको भगवान जिनको भगवान बुद्धि देते हैं, कौन है कौन? वे कौन है आया था ना मत लगे मतलब वाले मेरे में लगे हुए प्राणों वाले ऐसा परस्पर में एक दूसरे को समझा परस्पर में समझाते हुए मेरी चर्चा करते हुए जो मत प्रकारों से मेरा भजन करते हैं उनको मैं कुछ बुद्धियत को देता हूँ ठीक है आगे देखेंगे इसके अर्थ हम कस्टुरा प्राप्ति प्रतिबंध हितु आपकी प्राप्ति के प्रतिबंध का मतलब कारण आपकी प्राप्ति के प्रतिबंध का प्रतिबंध का प्रतिबंध का कारण अर्थात आपकी प्राप्ति का प्रतिबंधक इसके कश के कारण में है आपकी प्राप्ति के किस प्रतिबंधक से नाप की प्राप्ति के किस प्रतिबंधक से नशक भगवान की प्राप्ति का प्रतिबंधक क्यों है तो आगे आएगा अज्ञान जम तम अज्ञान ये अज्ञान से जन्म जो कम है तम का किया कर्क दिया अंधकार जो मोह रूप अंधकार है जो मोह है मो रूप अंधकार है वह क्या है कि तो. भगवान की प्राप्ति का प्रतिबंध है या भगवान की प्राप्ति के प्रतिबंध का कारण है तो भगवान की प्राप्ति का प्रतिबंधक कौन हुआ मोरू अंधकार है क्यों तो यह ध्यान देना आपकी प्राप्ति के किस प्रतिबंधक के नाशक किस प्रतिबंधक से नाक बुद्धि योग को भक्तों को देते हुए लग जाएगा अभी कथ्य का अन्वय किया लेकिन नहीं किया है ना कथ्य का अन्वय किसके साथ है प्रतिबंध हितों के साथ प्रतिबंध का कारण या प्रतिबंधक तुछ। आपकी प्राप्ति के किस प्रतिबंध के नाशक प्रतिबंधक का आपकी प्राप्ति के किस प्रतिबंधक के अपने उन को तो देते हो और सिमर्थन लगाती हुआ सिमरथन लगाती यह है और किस लिए और इसलिए देते, देते हो इसी आकांक्षा ऐसी आकांक्षा होने पर श्री भगवान कहते हैं तो न अहम् अुकंपा अहम अज्ञानजा अर्थ अहम अज्ञानजायावस्थ ज्ञानदीपेन भ्रष्टा ना सामने आत्म भाव ज्ञानदीपेन आप लेना तेमुकर् अहम ज्ञान कल ज्ञान तुकंपावस्थानदीपेन अज्ञान जनता अहम तुकंपाथं ज्ञान अज्ञान मैं उन भक्तों पर ही अनुग्रह करने के लिए मैं उन पर ही अनुग्रह करने के लिए कौन जो है मैं उन भक्तों पर ही अनुग्रह करने के लिए आत्मभावस्था आत्मभावस्था का अर्थ भक्त ने किया है कि बुद्धि बुद्धि में क्या हाँ अर्थ है बुद्धि बुद्धिवृति में स्थित और ये कैसे अर्थ हुआ है तो आप ये भाष्य में देखिए ना कि एक अर्थ हो जाएगा बुद्धि बुद्धिवृष्टि में आत्मा रूप से स्थित है आत्मभावक का अर्थ है मैं बुद्धिवृत्ति में आत्मा रूप से स्थित होकर मैं बुद्धि बुद्धिवृत्ति में आत्मा रूप से स्थित होकर भाष्व का ज्ञान देते हैं ज्ञान रूप दीपक के द्वारा लेखे ज्ञान रूप दीपक द्वारा जो बुद्धि योग को देते ना भगवान उसी बुद्धि योग को यहाँ पर क्या ज्ञान दीप उसे व्यवहार लिखा अज्ञान जन्य सम का नाश करता हूँ कर तो यहाँ पर जिसका नाश करना है ना उसको क्या का है कम जिसका नाश करना है उसे क्या का है कम और तम का नाम किससे होता है दीप से तो जिसके द्वारा नाश होता है का का का उसे क्या है है तो द्वारा करता बताएंगे उन का ही, उन ही किसी भी प्रकार कल्याण हो कथम नाम भैया था उन भक्तों का किसी भी प्रकार कल्याण हो।, हो इस प्रकार अनुकंपा करने के लिए अनुकंपा करने के लिए अर्थात दया के कारण अर्थात दया के कारण अहम अज्ञान जब तरह ऐसी अभिवेकता जाम अभिवेक ऐसी उत्पन्न अभिवेक के उत्पन्न यहाँ जो बंधन के कारण अज्ञान को जो है भ्रष्टाचार यहाँ अभिवेक कर है कि मैं अज्ञान ऐसी उत्पन्न अज्ञान से उत्पन्न क्या है आपका मोहानकार क्या है मोहानकार अज्ञान के कारण क्या होता है विकार करता मो भूसंधिकार मोहन नकार है और यह मोहान्यकार मोहंधकार कित्या है हाँ मोरू अंधकार और मोर रूप अंधकार कैसा है मोहांधकार रूपतम ये मिथ्या प्रत्यय वाला है मिथ्या ज्ञान रूप लक्षण वाला जब मिथ्या ज्ञान क्या है देह आदि में आत्मुखी देह आदि में देह को आत्मा सेना इंदियों को आत्मा समझना तो ये क्या है आपका मिथ्या प्रत्यय या मिथ्या ज्ञान है तो दे आदि को आत्मा से क्या मिथ्या कृत्य है और मिथ्या प्रत्यय किसका लक्षण है मोहन निकार का जब तक मोहन विकार होता है ना तब तो तक क्या रहता है, है। लक्षण के द्वारा किसको तो तो पहचान मोहन को मोहन है ना रूप लक्षण वाला मिथ्या प्रत्यय रूप जब तक मोह रूप और निकार है तब तक मिथ्या प्रत्यय हो जा रहेगा तो मिथ्या प्रत्यय रूप लक्षण वाला मोहन विकार रूप नाश करता हूँ दोबारा देखेंगे मैं उन भक्तों का मैं उन भक्तों का निश्चित रूप से किसी भी प्रकार कल्याण हो या उन भक्तों का ही या उन भक्तों का निश्चित रूप से किसी भी प्रकार कल्याण हो इस प्रकार उन भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए, लिए अथवा उन भक्तों पर दया के कारण मैं अविवेक के उत्पन्न या अज्ञान के उत्पन्न मिथ्या प्रत्येक रूप लक्षणों वाले मोहाल रूप कंपन नो अर्थ करते हैं आप पर यहाँ भाष्यकार ने अर्थ क्या किया देखना आत्मभाव से को समझाते है भाष्यकार आत्मनो भाव ये आत्मभाव को समझाया आत्मनो भावह तत्पुरुष समाज है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है आत्मन आत्मना, आत्मना करते यहाँ पर अंता करण से आत्मना क्या थे आगा. अंता करण से और भावा करते यहाँ पर वृत्ति भाव क्या थे हाँ वृत्ति सामान्य नहीं लेना बल्कि वृत्ति विशेष तो, बता रहा हूँ आत्मावस्था आत भाव, आत को समझा रहे हैं पहले आत्मभा को समझाएंगे आत्मनो भावाकरणेष का अंताकरण की वृत्ति विशेष अंताकरण की वृत्ति विशेष और आत्मनोभा का ही अर्थ लिखा है अंताकरणाशया क्या लिखा है अंताकरणाशया इसका है ये अंताकरण अच्छा अंताकरण आते आए ना मतलब अर्थ होगा कि अंताकरण में स्थित रहने वाला अंताकरण स्थित रहने वाला या हाँ, यान या में स्थित रहने वाला या अंताकरण ऐसा भी अर्थ हो जाएगा इसका हो जाएगा अंताकरण आशा की आत्माकार बुद्धिवृत्ति बुद्धि अर्थ हो जाएगा क्या हो जाएगा बुद्धिवृत्ति अथवा अंताकरण की वृष्टि बात देखिए बुद्धिवृत्ति अथवा अंताकरण की हाँ तो इसका अंता करनाथया कर बुद्धिवृत्ति हाँ। आत्मा या आत्माकार बुद्धिवृत्ति क्या होगा आत्माकार आत्मभाव आत्मनो भावाकर्थ है अंताकरणा गया अर्थात आत्माकार बुद्धि की वृत्ति या आत्माकार अंताकरण की वृत्ति आत्माकार बुद्धिवृत्ति तस्वीर ने विस्तृत उस बुद्धि वृत्ति में ही स्थित उस बुद्धिवृत्ति में ही स्थित होकर क्या हुआ आत्माकार बुद्धिवृत्ति में ही स्थित होकर घटाकार बुद्धि वृत्ति में यह आत्माकार बुद्धिकार बुद्धि वृत्ति में होता है, ऐसा उसने स्थित होकर ज्ञान दी के यहाँ ध्यान देना अज्ञान जन्म कमा अज्ञान से जन्म तम को उन्होंने क्या कहा है अज्ञान जन्म का अवेक्षण ज्ञान विषेण करके विवेक प्रत्यय रूप है अच्छा अब आगे देखेंगे समय ज्ञान है जो विध को देते है ना बुद्धि योग तो वहाँ पर क्या आता है संयक दर्शन कहा है ना विशेष संयक दर्शनम तो यहाँ पर वही या ये जो विवेक प्रत्यय से वही लेना है जो शुरू में कहा गया है क्या विशेष संय दर्शन दर्शन लेना है विवेक से यहाँ पर क्या लेना है संयक दर्शन क्यूँकी ध्यान देने की बात यह है की जो साधन में क्या आता है विवेक बलिदान पर संपत्ति और विवेक क्या है आत्मनात्म आत्मनात्म वस्तु विवेक आरोप आत्मा है ये अनात्मा है ये हैत्मा है इसके ऊपर क्या है आत्मा है तो आत्मनात्म वस्तु से विवेक आत्मनात्म वस्तु का तो ये जो विवेक है ना साधन से चतुषय के अंतर्गत जो विवेक आता है वो विवेक के मोक्ष का साधन किया न क्या नहीं साधन चतुर्षया सम्पन्न व्यक्ति वेदांत अध्ययन का अधिकारी तो साधन से के अंतर्गत विवेक आता है न तो जब साधन विवेक आदि साधन के जो जो संपन्न है तो वेदांत अध्ययन का अधिकारी है वेदांत अध्ययन करने पर क्या होगा जन्म से मुक्त होगा तो साधन के अंतर्गत जो अंतर विवेक है वो मुक्त का साधन ज्ञान है क्या। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये क्या है की नाफिया अज्ञान से जन्म श्रम का नाश करते हैं तो अज्ञान से जन्म और ऊपर क्या था बुद्धि योग देते हैं तो जिसको बुद्धि योग से कहा गया है उसी को ज्ञान भी सबसे कहा गया है और तो जिस भगवान को जिसके द्वारा प्राप्त करते हैं या अज्ञान का नर्स किसके द्वारा होता है वो साधन तो वाला विवेक है क्या नहीं।, नहीं है ना? तो यहाँ पर जो विवेक प्रत्येक कहा गया है किसके लिए किसके लिए कहा गया है इस बात है ना समय दर्शन ऊपर आए ना बुद्धि के ऊपर तो सम्यक दर्शन के लिए कहा गया है आत्मनात्म उसके विवेक वाला विवेक नहीं है ये तो पहले होगा अब भी आप देखेंगे हंका करना कया करते है अंकाकरण की बुद्धिवृत्ति क्या होगा नहीं अंकाकरण की वृत्ति या भुद्धि? बुद्धि वृत्ति बुद्धि हाँ तस्वीर एव बुद्धि वृत्ति में स्थित होकर ज्ञान बीपेन का अर्थ है यहाँ पर विवेक प्रत्यय रूप ज्ञान दीप के द्वारा या संयक दर्शन रूप ज्ञानदीप के द्वारा हमारी बात होगी विवेक प्रत्यय द्वारा विवेक ज्ञान विवेक ज्ञान न सिस्को का है पर ज्ञानदीप को भाष्वता ज्ञान है ना तो भाष्वता ज्ञान को भाष्यकार समझा रहे हैं दीप में क्या होती है बक्ति होता है तेल होता है एक पात्र में दीपक एक पात्र में तेल डाल करके बत्ती डालकर दीपक बनाया जाता है तो पूरा दीप को समझा रहे हैं ये दीप कैसा है भक्ति प्रसाद स्ने यहाँ है न भक्ति प्रसाद भक्ति प्रसाद प्रसाद का अनुग्रह भक्ति के अनुग्रह रूप इसने से अभिषिक्त भक्ति का अनुग्रह भक्ति क्या है भगवान के प्रति जो प्रेम है उसे क्या कहते हैं भक्ति तो भक्ति का अनुग्रह भक्ति का भक्ति का अनुग्रह भक्ति का अनुग्रह क्या है और अधिक किसने और अधिक प्रेम भक्त प्रसाद का अनुग्रह भक्ति के अनुग्रह रूप स्नेह से अभिषिक्त जो दीपक में जो तेल या घी डालते हैं तो स्नेह का क्या होता है तेल या धीज ऐसा कर सकते भक्ति के प्रसाद रूप से अभिषिक्त भक्ति को झील में डुबा दिया जाए तो क्या कहेंगे घी से अभिषिक्त हो गई, नहीं से अभिषिक्त हो गई, तेल से अभिषिक्त हो गई। तो क्या कहेंगे भक्ति के प्रसाद रूप तेल से या भक्ति के प्रसाद रूप धीप से अभिषिक्त या भक्ति के प्रसाद रूप से परिकूर्ण परिपूर्ण को ज्ञानी पूर्ण कौन अगले दीप परिष्ट आरोप देखे में ज्ञान बीतने लिखा है ना तो ज्ञान गीत का विशेषण है भक्ति के प्रसाद रूप इसने से परिपूर्ण या भक्ति के प्रसाद रूप इसने से अविशिष्ट है कौन अवसिक्ष होगा ज्ञान बीत उसे भेद चाहिए ना स्नेह चाहिए तो स्नेह क्या है यहाँ पर भक्ति का प्रसाद रूप स्नेह ना का प्रसाद रूप स्नेपूर्ण ज्ञान गीत सब बनेगा सब बनाना है इस तरह भक्ति का भरना पड़ेगा यानी इससे पूर्ण होना चाहिए अब देखना जब दीपक जलता है ना, तो दीपक यदि बहुत तेज वायु होगी तो जलेगा और सर्वथा वायु ना हो बिल्कुल वायु ना हो तो भी बुझ जाएगा, भी भी जाएगा। ना भी सर्वथा निर्वाचन भी घुस जाएगा थोड़ी सी हवा चाहिए थोड़ी है यदि यंत्र के द्वारा बिल्कुल हवा निकाल दो तो भी सभी नहीं मिलेगा आदमी भी मर जाएगा तो मत भावना वाते वाते वाते क्या मतलब मेरे चिंतन के रूप वायु से भावना है ना मेरे चिंतन का आग्रह या मेरे चिंतन का निश्चय मेरे चिंतन के निश्चय रूप वायु से प्रज्वलित तो किससे प्रज्वलित होगा मेरे चिंतन के रूप वाली, मतलब चिंतन चिंतन का का खूब खूब खूब होना होना होना चाहिए, चाहिए, चाहिए इसी प्रकार खूब आगे भी चिंतन करते रहेंगे। तो मेरे चिंतन के आग्रह रूप वाली से प्रज्वलित इससे प्रज्वलित होगा मेरे चिंतन के आग्रह रूप वाली वायु के स्थान पर क्या है मेरे चिंतन का आग्रह मेरे चिंतन से आग्रह रूप वायु से प्रज्वलित प्रज्वलित यानी कौन हो प्रज्वलित होगा हाँ क्या है तो वायु इसलिए है ये समझना वायु क्या समझेंगे और देखेंगे और, रहेंगे, और रहेंगे, तो उसमें दीपक में बत्ती होती है लगा देते हैं कपला कभी लगाते तो बत्ती देखना ब्रह्मचर्य आदि साधन ब्रह्मचर्य है ना और आदि के लेना चिकित्सा श्रद्धा समाधान संघ लेना की ब्रह्मचर्य आदि साधन रूप संस्कार से युक्त ब्रह्मचर्य आदि साधन रूप संस्कार से युक्त संस्कार से युक्त क्या बुद्धि रूपी वस्तु बुद्धि रूप ब्रह्मचर्य आदि साधन रूप संस्कार से युक्त कौन होगी प्रज्ञा प्रज्ञा का प्रज्ञा प्रज्ञा तो ब्रह्मी साधन रूप संस्कार रूपी भक्ति वाला प्रज्ञा रूपी भक्ति वाला या बुद्धि भक्ति वाला तो भक्ति के स्थान पर यह है स्थान पर तो हो गया भक्ति का प्रसाद रूप इसने बहुत प्रेम उत्तरो प्रेम बढ़ता है भक्ति भी प्रेम है और भक्ति का प्रसाद रूप इसने और आगे बढ़ाऊगा बढ़ाऊगा प्रेम तो ये तो दृत्य स्थान पर हो गया और सतत चिंतन का जो आग्रह है वो क्या है है उससे प्रज्वलित होगा और प्रज्ञा क्या बत्ती के सामने क्या है ब्रह्मचर्य आदि साधन रूप संस्कार से युक्त जब ब्रह्मचर्य आदि समाधान ये होगा ना तो इस साधन से, से क्या होगा संस्कार संस्कार से युक्त क्या होगी प्रज्ञा रूप बत्ती संस्कार बत्ती को उनके बत्ती का संस्कार हो गया लेकर ऐसे ऐसे तैयार तो कर देंगे उसका क्या हो गया संस्कार और संस्कार में करें तो ठीक से चलेगी संस्कार के तो स्थान में क्या है तो ये ब्रह्मचर्य आदि साधन रूप संस्कार इनसे ठीक बत्ती तैयार हो जाएगी बत्ती के, के स्थान में क्या यहाँ बुद्धि होती है उसका बढ़िया संस्कार ऐसी ब्रह्मचर्यादी साधन रूप संस्कार ऐसी बुद्धि रूपी बत्ती वाला और बुद्धि रूपी बत्ती वाला ज्ञान देखेंगे अब देखेंगे जो दीपक चलाते हैं न तो किसी तेल वगैरह किसी पात्र में डालते हैं ना भक्ति किसी पात्र में डालते हैं और पात्र के तो स्थान पर क्या है से राज रहित राज रहित अंताकरण रूप आधार वाला अंताकरण रूप पात्र अंता वाला पात्र क्या है राजरहित अंताकरण तो राज रहित अंताकरण है तो उसी में क्या होगा ये भिक्त क्या होगा वो इसमें भक्ति का प्रसाद रूप स्नेह रूप भक्ति का प्रसाद रूप वायु से चिंतन रूप मेरे चिंतन से रूप आग्रह आग्रह के फिर मिलेगी और उसी समय क्या है ज्ञान नहीं ज्ञानी और आगे देखेंगे जिसे व्यावृत है कि से हटा हुआ विषय से निवृत्त या विषय से हटा हुआ विषय से निवृत्त से द्वेश अर्थात रागव से चित अर्थात रागद्वेष अकलुषित है ना कि रागद्व रूप कलुष रहित चित्त रागतव कलुप रहित कौन हाँ विशेष निवृति अर्थात रागदेश रहित ही यहाँ पर क्या है? निवात, निवात होता है निवास निवात निवास का अर्थ होता है वायु रहित स्थान वायु रहित अधिक वायु करेगी नुँ� वायु क्या है की वायु रहित स्थान अपित स्थान में स्थित कौन जनजीत तो यदि तेज वाली वाले स्थान में रखा जाएगा तो वो घुस जाएगा तो यहाँ पर रे जो निवास है ना उसका वायु मतलब अधिक वायु से हवा गलती है तो अब लगाएंगे विषियों ऐसी निवृत्त राजो ऐसी निवृत्त चित्र ऐसा होगा राज्य बिस्तर राजदेश रूप कलुष रहित कौन चित्रो से निवृत्त रागव द्वेश को से से से। रूप, रूप रूप तो स्थान में स्थिति तो अल्टे चित्त में स्थित होगा जिसमें कोई राघव द्वेश विष्णु से निवृत्त हो गया है और उसमें रागव द्वेष रूप कहीं से हाँ राघ भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है तो उस स्थान में कौन स्थित होगा ध्यान भी और जो है ना दीपक जलाने के लिए लोग बढ़िया से स्वास्थ्य रखते हैं डालते हैं, बच्ची को तो संस्कार करके डालते हैं तो का ये भी दीपक जलाना है उसको सोचिए पैसा देकर तैयारी करनी है और नहीं तो नहीं तो मत्जिद्का मधा मत तो तो तो मत हो तो भजन करे तो भगवान को मस्जिद का मधा होना चाहिए अब देखेंगे यहाँ पर इसको जैसा ज्ञान जिसको कहा गया है एक बात पर ध्यान देंगे यहाँ पर ये यह आ गया है ना क्या अंताकरण आया है यहाँ पर क्या आया चित्त आया है तो मन विचित्त अहंकार अंताकरण के चार भेद कह रहे ना मन विद्वीचित तो ये जो भेद होते हैं ना कि लेकर के कार्य को लेकर के कार्य को लेकर के भेद होते हैं इस कारण यहाँ पर इसको तो अंताकरण को <fat>? <ungen> अलग कह दिया चित्त को अलग कर दिया ठीक है इसे अलग अलग कह दिया है हाँ अंताकरण के चार भेद है और उसने स्थित ज्ञान दीप तो ज्ञान दीप कैसा तो ये अर्थ दिया युक्त ध्यान ध्यान कैसा होना चाहिए एकाग्रता से युक्त ध्यान या एकाग्रता रूप ध्यान एकाग्रता होनी चाहिए कि सदा चलने वाला, वाला एकाग्रता रूप सदा चलने वाला ध्यान कैसा एकाग्रता सदा बनी रहे झुंड नो एकाग्रता रूप ध्यान से जन्म एकाग्रता रूप ध्यान ऐसी एकाग्रता रूप ध्यान से जन्म क्या होगा एकाग्रता रूप ध्यान से जन्म सम्यक दर्शन रूप प्रज्वलित ज्ञान जी को सम्यक दर्शन रूप कौन ज्ञान भी ज्ञान और वो कैसा प्रज्जवलित है सम्यक ज्ञान रूप प्रज्जवलित ज्ञान जीत में अज्ञान जन विच जाता हूँ लग जाए एक बार और देख लेंगे इसी दूसरे को भक्ति के प्रसाद भक्ति का प्रसाद भक्ति के प्रसाद भक्ति के प्रसाद स्नेह रूप भक्ति के प्रसाद स्नेह रूप ये स्ने ऐसा लगाना भक्ति के प्रसाद भित्त से प्रसुण भक्ति के प्रसार धित रूप इसमें से परिपूर्ण तथा मेरे चिंतन के आग्रह रूप वायु से प्रज्वलित ये जो शुरू में जो जलेगा थोड़ी वायु चाहिए ना वायु से प्रज्वलित ब्रह्मचर्यादी साधन रूप संस्कार से युक्त रूप या बुद्धि रूप बट्टी वाला राजरहित अंताकरण रूप श्र वाला दिपियों से निवृत्त रागदियों से निवृत्त रागदूप रहित वायु रहित स्थान में स्थित सदा चलने वाले एकाग्रता रूप से जन्म ज्ञान जी ये तो जलाना है जलाने की तैयारी बहुत अच्छी तो पूरा पूरा इसी होना है भगवान क्यों तो नहीं मिलते मुक्ति तो क्यों नहीं होती है उसको नहीं होता है आगे देखिए भगवतों की भूतिम का श्रुवा अर्जुन हुआ जैसा पूर्व में कहा गया भगवान की विभूति और योग को सुनकर अर्जुन की विभूति और योग को सुनकर अर्जुन डोला भगवान परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्रम पुरुषम शास्वतम दिव्यम आदिदेव हजम ठीक है अब देखेंगे आप भगवान आप पुरुषम शास्वतम एक और पढ़ जाओ एक मिनट देखता हूँ मैं तो इसी ये लगा दो कोई बात नहीं आप पर, है।, तो पर आ, है परम धाम है धाम कर् में यहाँ पर तेज किया है तो यहाँ पर धाम करके क्या हो जाएगा तेज अर्थात ज्ञान आप परम ब्रह्म है परम देठी व्याख्या में धाम कर्या है आश्रय परमाश्र है अच्छा तो तेज अर्ध किया वास्तव में तो ज्ञान लेना है परम ज्ञान है परम पवित्र परम पवित्र है, परंग्यान है। अब देखेंगे पुरुष है शाश्वत कर सदा रहने वाले अर्थात नित्य पुरुष का शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले हैं व्याप्त हो पुरुष का क्या है? थे शरीर में व्याप्त होकर के रहने वाले हैं पूरी शरीर ऐसे हैं की शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले हैं शाश्वतम कर के हैं है दिव्य है आदिदेव है अजन्मा है और बिहू है आदिदेव है अजन्मा है और विभु है लगाएंगे परम ब्रह्म है पर परमात्मा आप परमात्मा है परम धाम धाम परम करम धाम परम तेज है धाम का से तेज की आप परम ज्ञान हैं पवित्रम का से पावनम की आप पवित्र करने वाले हैं और करम का से श्रेष्ठ है यहाँ पर अच्छा आप पवित्र करने वाले और श्रेष्ठ है अलग अलग किया वाक्य करने वाले है ना आप परम ब्रम है परम धाम है पवित्र करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ है अथवा ऐसा जोड़ सकते हैं श्रेष्ठ पवित्र करने वाले हैं, श्रेष्ठ हम लोग पवित्र करने वालों में श्रेष्ठ है कैसा कर सकते ये अलग अलग कर सकते हैं तो पवित्रम करे तो तो तो है और करमोन का क्या है पुरुष का अर्थ है शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले है शास्वतम कर्ज किया नित्यम की नित्य है सदा रहने वाले हैं, जीव्यम का जीवी भवन जीवी भवम है, मतलब ये ध्यान देना जो देवलोक में होने वाले अथवा अलौकिकोड़ा देवलोक में होने वाले अलौकिक देवलोक में होने वाले अर्थात अलौकिक है क्या मतलब देवलोक में होने वाले अर्थात अलौकिक है या अपराकृत है ऐसा कर लेना अपराकृत है देवलोक में होने वाले अर्थात अलौकिक है आज देवम को समझाते है की यहाँ पर आदो धवम आदि देवम आदो धवन देवम आदि देवम आदि आद देवम का क्या हुआ? आदो भवन देवम तो दिण्ध की आदि में होने वाले देवता आदि में सर्व देवाना सभी देवताओं के आदि में होने वाले देवता है आदि देवम कर अजन्मा है विभूम कर व्याप्त होकर रहने के स्वभाव वाले हैं व्याप्त होकर रहने के स्वभाव वाले हैं ईद कृष्ण करते ऐसे अब देखेंगे देखो बोला परम ब्रह्म है परम धाम है परम पवित्र है पुरुष है शास्वत है दिव्य है आदिजय है और विभु है वो सब ले लेना इस दिशा से स्वाम स्वाम सर्वे ऋषया आपको सभी ऋषि आया आपको करते है, आपको सर्वे बशिष्टादि सभी ऋषि सभी ऋषि देवर्सी नारदादी सभी ऋषि तथा देवर्सी नारदा और देवर्सी नारद अब कुछ के नाम बताते हैं अति देवल व्यास से अति देवला व्यासा अंगू असीफ देवल और व्यास कहते हैं ना ऊपर तो ऐसा लगाना स्वाम कर आपको आपको, आपको इस प्रकार आपको इस प्रकार ऋषि देवी नारद अतिष देवल और व्यास कहते हैं इस प्रकार किस प्रकार, किस प्रकार है? है, करम ब्रह्म है कर्म धाम है कर्म पवित्र है पुरुष है शाश्वत है दिद्ध है आदि देव है रहमा है और जुधुषम का सुन स्वाम इस प्रकार से आपको इस प्रकार सर्वे सभी ऋषि देवल देवल और व्यास कहते हैं क्या और, मुझे, हैं। और से मुझे आप कहते हैं और मुझे स्वयं कहते हैं से, और राष्ट्रीय आहू करके कहते हैं कौन दृत्या कर रहे आप मुझे ले रहे हैं वशिष्ठ आर आया सर्वे अभी देवर्सिंह नादा तथा उसी के बात कुछ नाम और बता दिए ऐसे असिख देवल अभी एवम एव ये भी ऐसा ही कहते हैं ये भी ऋषि ही है ना व्यासा क्या स्वयं क्या और और व्यास कहते हैं और स्वयं क्या और आप स्वयं मुझसे कह रहे हैं अभिनेता से मुझे और आप स्वयं मुझे कह रही हैं लगाएंगे देखो सर्वम सर्वम यद यद हे जो मुझसे आप जो कुछ मुझसे हे केशव आप वरसी के कारण मेरे न केशव स्व यद मा वी हे केशव आप जो कुछ मुझसे हैं। तो सर्वम इस सबको सत्य सर्थ मानता हूँ इस सबको सत्य मानता हूँ इन सबको मैं सत्य मानता हूँ इतना लगा लेना भाषण में एतक यथोक्तम ऋषि कया ऐसा लगाएंगे केसो है ना अब देखेंगे ऋषियों के द्वारा ऋषि क्या ऋषियों और और आपके आपके द्वारा द्वारा प्रकार से या पूर्वोक्त प्रकार से कहे गए ऋषियों और आपके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से कहे गए एक सर्वम इस सभी बात को ऋषियों और आपके द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से कहे गए इस सभी बात को ये तो सर्व इस सभी बात को रिसम करते सत्य को सत्य इन सब बातों को सत्य ही मानता हूँ इसको यद माम प्रतिभागे कर भगवान क्योंकि हे भगवान देवाह नानवाह न ही भगवान क्योंकि हे भगवान ते व्यक्ति देवाह नानवाहना क्योंकि हे भगवान आप आपकी उत्पत्ति को देवता नहीं जानते हैं और दानो नहीं जानते है न ही कर दे तो बिख्षीं बिख्षीं कर प्रभुम प्रभु उत्पत्ति दीदू न देवा नेवता नहीं जानते और दानो नहीं जानते है बताया तुम देवादी नदी क्योंकि आप देववादि के कारण हैं क्यूँकी आप देववादि के सबके कारण है तो व्यवस्था भी अपने कारण को नहीं जान सकता क्योंकि आप देववादी के कारण है पुत्र पुत्र की पत्नी को पिता जानता है पुत्र की को माता माता पिता पिता जानते हैं जो पुत्र और भगवान की, की नहीं जाने को की के से क्योंकि आप देववादी के कारण है अतः अग लगाइए स्वयं स्वयं आत्मान आत्मान स्वयं स्वय आत्मना आत्मा स्वयं आत्मना आत्माषोत्तम भूत भूतभावन भूतेशा देवे जगत पते पहले नीचे की संपीता द्वितीय संपीता भूतभावन भाव देवदेवा जगतपथे पुरुषोत्तम भूत भावन कार्य पहले भी आया था कि को उसकन, प्राणियों को उत्पन्न प्राणियों को प्राणियों को उत्पन्न करने वाला प्राणियों के के प्राणियों को उत्पन्न करने वाले भूतेश देव देव जगत के पति हे कम ये सभी समृद्धि के रूप है भूत भावन भूते देव देव जगत पते और जगत पते पुरुषोत्तम स्व स्वेव आत्मान आत्मान आत्मना आत्मान व्यक्त आप स्वयं ही अपने द्वारा अपने को जानते हैं आप स्वयं ही अपने द्वारा जानते याद है आप अपने को जानते हैं और आप कैसे निर्जत ज्ञान ऐश्वर बलाद शक्ति मंधम की निरजय ज्ञान निरत ऐश्वर्य और निरस्त बल निरस्त करते यहाँ पे सर्वाधिक निरस्तर क्या है सत्य भी निरक्ष ज्ञान निरत ऐश्वर्य तथा निरस्त बलादी रूप शक्ति वाले या सक्ति का प्रयोग ज्ञान ईश्वर और बल के लिए पर भावुकी ज्ञानक बल क्रिया यहाँ देखना श्वेता श्वेता श्वेतन है पर शक्ति विविधा एवं श्रूयते भावुकी ज्ञानक बल क्रिया क्या परमात्मा की पराशक्ति दिवित की सुनी जाती है पराशक्ति दिवित की सुनी जाती है वो पराशक्ति क्या है तो वो पराशक्ति कराशक्ति स्वभाविक स्वाभाविक है और पराशक्ति क्या है ज्ञान अब बल दिया ज्ञान तो पढ़ाशक्ति बल पराशक्ति है पर पर पर पर पर पर और दिया क्या है पराशक्ति है पर तो वहाँ भी ज्ञान तो बल्कि ज्ञान बल को क्या कहा है शक्ति का क्या का कुछ लोग एहसास करते हैं की पराशक्ति की परमात्मा की पराशक्ति प्रकार की सुनी जाती है तथा ज्ञान बल होगी बहुत स्वाभाविक स्वभाव की भी आया है ना तो यहाँ पर शक्ति का प्रयोग इनके लिए है ज्ञान स्तर और के लिए ठीक है बल आदि से क्या ले लेंगे यहाँ से लेना और ज्ञान बल स्तर और तेज लेना आदि से कह लेंगे निरस्त ज्ञान निरस्त ईश्वर प्रथा निरस्त बलाम भूतान भावी को उत्पन्न तो, तो तो तो करता है इसलिए भूत भूटान भूते सत्या है भूटा तो नाम, नाम है देव देवेशमर से, दुनिया है कि लगायेंगे या भी, ही भी ही लोकान, लगाएंगे। यावी विभूति भी ईमान लोकान व्याप्त स्थिति जिन विभूतियों के द्वारा इन लोगों को व्याप्त करके रहती है के द्वारा इन लोगों को व्याप्त करके रहते हो लगेगा इन लोगों को व्यक्त करके रहते हो अब देखेंगे और दिव्य आत्मीया अपनी उन दिव्य आत्मद्यूतियों को अपनी उन दिव्य वो मेरी तुम यही अटेषण वक्तों मदि आप ही पूर्ण रूप से कहने में समर्थ आप दिव्या आपने हैं कि उन दिव्य अपनी भूतियों को आपने भूटी या अपनी बूटी दिव्य अपनी बुतियों का या अपनी उन दिव्यूटियों को अपनी उन दिखियों को कम ही हो कि आप ही अशेषण वस्तु पूर्ण रूप से कहने में समर्थ है लगायें वक्तुम कर दिव्या ही आपने भूलिया या अपनी जो अपनी काम उनको कहने में हैं या भी करके समर्थ है अपनी महिला के विस्तार से अपनी महिला के अपनी महिला के विस्तार से इन लोगों को व्याप्त करके स्थित हुए यहाँ भी मूठीकिया महत्व विस्तार का विस्तार और देखो प्रथम विद्या महमान परि हे हे हे सदा सदा पर पर लेना श्री के को कहा जाता है सम्बुद्धि का रूप है अहम स्वाम सदा पर चिंतन ले मैं आपका सदा चिंतन करते हुए मैं आपका सदा चिंतन करते हुए कथम आपको कैसे जानू मैं सदा चिंतन करते हुए आपको किस प्रकार जानू या ऐसा लगाना सदा पर चिंतन स्वाम कथम विज्ञा योग सदा पर चिंतन स्वाम कथम विज्ञा हे योगिन सदा चिंतन करते हुए मैं आपको कैसे जाने के भाव है किसी भगवान नया क्या भगवान और हे भगवान चेश चेश भावे किस किस भाव में मेरे द्वारा चिंतनी है तो किस किन किन भावो में मेरे द्वारा भी? का स्वाम सदा पर चिंतन आपका सदा चिंतन करते हुए का भावेश कर वस्तु की किन किन वस्तुओं में आप चिंतन करने योग्य है या किन किन वस्तुओं में आप चिंता कर को में दन कोलात को में दिक से एक मध्य आ कोलाडाया वो ने वार विकसित में ओम फॉर्म करने का हो शिक्षा प्राप्त शिक्षा